ओम श्रोते स्मृति पुराणमाल करूणाकर नमा भगवत्दकरोक शकर तो आज अपने त्रिदिवसीय अपने मनन का अंतिम दिवस में हम प्रवेश कर चुके हैं अब कथाकारों के सामने भी वो समस्याएं आ जाती हैं। कल भी यहां पर बहुत भक्तों ने मुझको घेरा आज सुबह भी कईयों का फोन आया शाम को भी वहीं पर कर रहे थे तो कल एक चर्चा में मैंने प्रसंग उत्था, उत्थान की थी शांति आदि गुणों अर्थात ये दैवी संपदों का इस आदि के माध्यम से जो 26 दैवी संपद भगवान ने गिनाए हैं गीता में उसकी जानकारी भक्त के हिसाब से होना बहुत जरूरियत है नहीं तो अक्सर होता क्या है हम खरीदने चले दैवी संपद खरीद के लेकर चले आए आसुरी संपद को सुख का अन्वेषण करने चले दुख को लेकर साथ में चले आए तो समस्त उपनिषदों में गीता में यही बारंबार कहा जा रहा है कि इन दैवी और आसुरी संपद को सबसे पहले अच्छी तरह से जानना पड़ेगा समग्र गीता और कुछ नहीं है अर्जुन को अर्जुन में प्रतिष्ठित करवाना है अर्जुन भटक गया जो अर्जुन का स्वभाव था आज अर्जुन अपने स्वभाव में अपने आप को नहीं पा रहा है एन वक्त पर वो मुकर गया इतना वीर अपने समय का अन्यतम श्रेष्ठतम धरूर धारी वो बोलता सी दंती ममगत्रणी मुखंज परिशिष्य थे उसके कुछ महीने पहले विराट युद्ध में अकेले उसने सबको हरा दिया अकेले दम पर हम सब जानते हैं उसको मगर आज उसके साथ सेना है कृष्ण है फिर भी आज उसके पास वो साहस नहीं वह हिम्मत नहीं क्यों अर्जुन अपने अर्जुनत्व को खो बैठा तो समग्र गीता मानो के प्रयास है भगवान कृष्ण का अर्जुन को अर्जुन में प्रतिष्ठित करना उसी बात ये समस्त उपनिषद का प्रयास यही है आत्मानम विधि अपने आप को जानो हम वास्तव में उतने चिंतित उतने कमजोर नहीं हैं, जितने कि हम अपने आप को सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं अपने आप को इतना दुखी दीन दुखी क्यों सोचते हैं? हम अपने स्वरूप को नहीं जानते क्यों नहीं जानते हैं? अविद्या या माया के आवरण से ढके रहने के कारण जो कर्म करते हैं वो सब आसुरी कर्म होता रहता है इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन आओ अब मैं तुम्हें उन गुणों के साथ विस्तार से परिचित करवा रहा हूं जिन गुणों को जाने बगैर मनुष्य अपने जीवन में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो पाता यही दैवी संपद तो कुछ भक्तों का कल से कहना है कि महाराज उन समस्त दैवी संपदों के ही बारे में आप उल्लेख कर लीजिये गीता के सोलहवें अध्याय के पहले तीन सूत्र में यानी दैवी संपदों का उल्लेख है तो ये आज के इस अंतिम दिन के अंतिम बेला पर उन दैवी संपदों का जिस प्रकार के उपनिषद में उल्लेख है इत्यादि बोलकर छोड़ दिया गया किनके उद्देश्य से जो शिष्य लोग जो ब्रह्मचारी लोग गुरुकुल गुरु आश्रम त्यागते हुए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाह रहे हैं कल हम लोगों ने देखा कि गीता उपनिषद के ऋषि उन लोगों को कह रहे हैं गुरुदेव उन लोगों को कह रहे हैं कि तुम संसार में जाओ उसमें तनिक भी आपत्ति नहीं है संसार करो मगर नित्य भजनात् भजन करना पड़ेगा प्रीति पूर्वक सम इत्यादि गुणों का तो इत्यादि अर्थात क्या क्या है आइए संक्षेप में हम वर्णन करते हुए आगे बढ़े तो जैसा कि कल भी हम लोगों ने कहा था कि मनुष्य का चरित्र दो भागों में सब समय विभाजित रहता है दोहरा उसका सूरत है दोहरा चरित्र है दोहरा व्यक्तित्व है एकहर्रा व्यक्तित्व नहीं है तो दोबारा व्यक्तित्व अर्थात दो नावों पर पाव देकर साधक मानो कि अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है ये द्वंद्व समास में सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जहां कहीं भी जाएं हम ये द्वंद्व समास को ही पाएंगे तो इसलिए हमारा भी दो भागों में विभाजित चरित्र रस को इकहरा चरित्र जब तक हम न कर लें डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी जब तक हम लोग की ना हो जाए स्पिरिचुअल ओरिएटेड डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी यही है दैव संपद तो तीन सूत्रों के तीन श्लोकों के माध्यम से भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं कि देखो अर्जुन यात्रा किसी भी समय बदल सकते हो पाँव वही है बुद्धि वही है मगर निर्णय आपको करना पड़ेगा कि यात्रा बदलने की भी जरूरत है मुझे नहीं तो आज अगर आपकी यात्रा सही हुई होती तो आज आपके आपकी सबकी कहानी कुछ और हो गई होती तो इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले है दैवी संपद का मूल शुरू हो रहा है अभयम सत्व संशुद्धि अभय अक्सर हम सोचते हैं अभय शब्द का मतलब है निर्भय दोन एक शब्द नहीं है पर्यावी शब्द नहीं है अभय अर्थात अतीत अभय अर्थात अतिक्रम कर जाना और सोरे लीला लोहरी। एक बहुत सुंदर भगवान श्री राम देव के ऊपर प्रेमेशानंद जी महाराज ने एक भजन लिखा है और पोषाय एक ऐसे समुद्र से उनकी उत्पत्ति होती है जो अरूप है अरूप, अरूप अर्थात कुर्रूप नहीं है यहाँ पर समस्त रूपों के अतिक्रमण करने के बाद जो अस्तित्व बनता है वह अरूप है अरूप अलग कुरूप अलग उसे बात ही अभय और निर्भय अलग अलग है निर्भय जो लोग चोर डकैत होते हैं वे लोग भी निर्भय होते हैं फिलहाल उस डकैती के काम करने में चोरी के काम करने में पिक पॉकेटिंग के काम करने में उनको डर नहीं है मगर बाद में वो लोग छिपे रहते हैं उग्रपंथी लोग सब छिपे रहते हैं क्या लोग कोई अभय नहीं इनके पास निर्भय है किसी न किसी रूप से भय इनके अंदर है मगर भय को प्रकट होने नहीं देते हैं वही कह रहे हैं कि अभय अर्थात फियरलेसनेस, कभी भी किसी भी हालत में भय नहीं रहेगा अपराधी जगत में होता निर्भयत्व फिलहाल वो भय को ढकने का कोशिश करते हैं मगर अभय जिसमें भय का एकांत अभाव भय काय का भय मानज खो न जाए बदनामी हो न जाए मेरी पराजय का युद्ध में हार न जाऊं विफलता का भय मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है मृत्यु का तो क्यों ये सब भय है हमने ईश्वर के साथ दोस्ती नहीं की भगवान के साथ दोस्ती नहीं हुई इसलिए भय भय भय भय भय सब समय भय ही हमारा पीछा करता रह रहा है मगर जिस भूर्थ भय के भी जो सृजनकारी है उनके साथ अगर परिचय हो जाए भया तपत सूर्य भया तपत इंद्र अग्निश्य मृत्यु धावती पंचक कटोपिन सद में है को कह रहे हैं यमाचार्य है कि ब्रह्म के भय से भया तपति सूर्य ब्रह्म के भय से सूर्य मानो के अपना काम कर रहा है भया तपति इंद्र देवादिदेव इंद्र भी देवराज इंद्र भी भीतमान है अग्निस्ट सब बीतमान यहाँ तक मृत्यु भी साक्षात में इतना तापमान जो मैं हूं मृत्यु का दिष्ठात्र देवता यम मैं भी ब्रह्म के भय से ईश्वर के भाई से भगवान के भाई से हम सब तो जिस मुहूर्त आपका परिचय अगर उस भगवान से हो जाए तो काय का भय कैसा भय तो सब समय स्वामी विवेकानंद भी कह रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ अवर एफर्ट्स आर सिंपली वेस्टेड इन प्रूविंग व्हाट वी आर नॉट चिट्ठी में लिख रहे हैं जो कि वास्तव में हम लोग नहीं है उसको प्रमाणित करने में ही हम लोगों की एनर्जी हम लोगों की ऊर्जा व्यय हो जाती है जिंदगी चला गया उसी को दिखाने के लिए कि जो मैं नहीं हूं भाई भाई को छिपाने के लिए भाई को ढकने के लिए करें कि सबसे पहली बात अभयम तो अभय अगर दैवी सत्ता का दैवी गुणों का पहला है अगर हो तो भाई आसुरी संपद का पहला गुण हो जाएगा इसमें समझने में कुछ चेष्ट करने की जरूरत ही नहीं है अभयत्व अगर दैवी संपदा का पहला सोपान हो तो भाई आसुरी संपद का है असुरों में भय है आसूर्य वृत्ति कहीं चली न जाए शिव जी का ब्रह्मा जी का विष्णु का वरदान का एक समाप्त न हो जाए ये जन्य कर्म जन्य है एक बार न एक बार समाप्त हो गई तो कह रहे हैं कि सबसे पहले ये अभय तो भय क्या है हमने जाना मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा कहीं खो ना जाए खोने का भय ऐसे सभी कुछ खोकर ही रहता है सब में भय ही भय है जो हम लोगों ने उस दिन देखा बढ़तरी का माने दैन्य भयम भोगे रोग भयम कुले च्युति रूपे जराया भयम इत्यादि इत्यादि मात्र वैराग विषय के प्रति विराग और ईश्वर पर भगवान पर अनुराग उसमें भय नहीं है दूसरा है सत्व संशुद्धि दैवी संपद, अंतःकरण का सुचिता सत्व संशुद्धि हम लोग का अंतःकरण भी शुद्ध नहीं है इसलिए डिसीजन चेंज करते रहते डिसीजन चेंज करते रहते है आज ये डिसीजन ले कुछ दिन बाद इसको छोड़ा दूसरा डिसीजन उसको भी छोड़ दिया तीसरा डिसीजन उसको भी छोड़ा चौथा डिसीजन मानो कि डिसीजन टेकिंग फैकल्टी हमें नहीं है हम बदलते जा रहे हैं बदलते जा रहे हैं इसीलिए सत्व संशुद्धि अर्थात अंतकरण की शुचिता अंतकरण का शुद्धता पवित्रता ये दैवी संपद का दूसरा है उपनिषद में हम लोग तो सिर्फ आठ पाते हैं दैवी संपद ब्रह्मचारियों को कह रहे हैं कि तुम लोग गृह स्थाप में वापस चले जाओ मगर इन इन इन इन, इन गुरुओं से गुणान्वित होने के लिए रोज प्रयास करना और यहां पर जैसे तुम लोग मुझको श्रद्धा कर रहे हो ऐसे जब वहां पर चले जाओगे ऐसे ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण दूसरे गुरु भले ही तुम्हारे गुरु न हो मगर जो लोग श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ हैं, है अत्र यथा तत्र तथा मुझ पर यहाँ पर जैसे मुझको श्रद्धा करते हो वैसे श्रद्धा वहां पर भी करना मगर ये नहीं हो पाता क्यों दो भागों में विभाजित द्विधा विभक्ता हम लोगों का चरित्र है क्यों अंत करण शुद्ध नहीं है अर्जुन को यही कह रहे है की तुम्हारा अंत ये जो तुम बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा युद्ध करने से तो अच्छा मैं भीख मांग के खा लूंगा अहोब महत पापम कर तुम व्यवस्थित वही हम यद राज्यम सुख लोवे न हम तुम सुजन सामान्य राज्य के सुख के लिए स्वजनों का हत्या करने जा रहे हो अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मानो कि ये तुम्हारे अपनी बात नहीं अपनी आवाज नहीं है ये सिखाई हुई आवाज है बचपने से तुम आज तक सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए ही जो क्षत्रियों का राजाओं का जन्म होता है इस शिक्षा से शिक्षित होकर आज अचानक ये क्या बोल रहे हो पार्थ क्लीव स्वरूप ये क्या आवाज तुम्हारे मुंह से निकल रही है तो तुम्हारी आवाज नहीं है ये सिखाई हुई आवाज है ठाकुर वशरा मृत में कह रहे हैं अशुद्ध अगर हो जाए अंतकरण होता को खूब सिखाया राम राम राम राम कहना मगर जो बिल्ली पकड़ने आ गई अब राम राम नहीं निकल रहा है टेटे टैटे टे टे कर रहा है क्यों सत्व संशुद्धि नहीं हुई इसको समझना पड़ेगा हम लोगों की भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से यासूरी संपद में हम डूब जाते हैं दो शुद्ध वस्तुओं के सम्मिश्रण से तीसरा शुद्ध वस्तु नहीं बनेगा शुद्ध प्लस शुद्ध इजिकल्ट शुद्ध नहीं होगा अशुद्ध हो जाएगा शुद्ध जल शुद्ध दूध दोनों की शुद्धता सौ है बुला दिया तीसरा चीज जो बन गया वो अशुद्ध बन गया तो शुद्ध प्लस शुद्ध के सम्मिश्र से शुद्ध नहीं रहेगा अशुद्ध बन जाएगा तो ये अर्जुन को जो अर्जुन में वापस प्रतिष्ठित करने का भगवान का प्रयास है या उपनिषद का है जो आत्मा नम विद्य ग्रह में ग्र, प्रवेश करने के पहले तुम आत्मा को जानो तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव के हो तो उसमें कहाँ से आ गए ये मौलिक सात प्रश्न हम लोगों ने देखा था विवेक तो चुड़ामी में को नाम बंध कथ में कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्ष को सौ आत्मा परमा कात्मा तय विवेक कथ में गुरुदेव के पास जाकर मौलिक सात प्रश्न मनुष्य के जीवन में जब वो जिज्ञासु होता है पहला स्तर है बुभुक्ष भोगतुम इच्छा में थी बुभुक्ष चिकित्सु कर्तुम इच्छा में थे जानना पड़ेगा क्या जान रहा है को नाम बंद ये बंधन कहाँ से आ गयी किसको कहते है बंधन अगर मैं नित्य शुद्ध बुद्ध हूं और मेरी आत्मा अगर संशुद्ध है सत्व संशुद्ध स्वरूप है मेरा कि बंधन या शुद्ध माया कहा से आ गए? को नाम बंधन कथ में से आगता कहां से आई ब्रह्म से तो आ नहीं सकते तो विद्या का माया से आगे क्या कहा से आ गई कब आ गई कथम प्रतिष्ठा अस् मेरे शरीर में ये कहाँ पर विराज कर रहा है तो पहले मैं जान लो कथम विमोक्ष इसका असर छुटकारा कैसे कौश हुआ आत्मा परमा आत्मा वो परमात्मा कौन है और जीवात्मा कौन है तय विवेक कथम है तथा हे गुरु कृपा करके उच्चतम अब बोलिए इन दोनों में विवेक कैसे करें यह शुद्ध अंतकरण की बात हो गई कि शुद्ध अंतकरण प्रोक्लेम करने से नहीं होगा अमेरिका के नोट करेंसी में लिखा रहता है वी ट्रस्ट इन गॉड है नोट में लिखने से नहीं होगा कि हम ईश्वर में है हम विश्वास करते हैं स्पीकर लेके बोलने की जरूरत नहीं है भारतवर्ष के भी लोगों में अशोक कैलाट के, के नीचे लिखा सत्य में वो जाए बोलने की कोई दरकार नहीं है इसको जीवन में उतारना पड़ेगा नहीं तो जो जितना अधिक बोलता है उसके अंदर उसका अभाव ही उतना अधिक होता है बंगला में कहावत है था चोर मार ग्वाला बोरो हा? चोर के माँ बहुत बड़े बड़े गले से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि ये चोरी नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए अर्थात दूसरे लोग चोर है मेरा बेटा ठीक है जब हम दूसरे को हेय दृष्टि से देखते सी बाज हम पाएंगे प्रकरांतर में हम अपने आप को श्रेष्ठ प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते हैं तीसरा है ज्ञान योगे न्यवस्थित अपने आप को ज्ञान योग में व्यवस्थित करना है हम सब अज्ञान योग में ही मानो कि अपने आप को व्यवस्थित कर रखे हैं आरूढ़ कर रखे हैं ज्ञान वेग न्यवस्थित है अर्थात नित्य निरंतर चिरंतन उसका चिंता क्या क्या ज्ञान जो गुरु ने हमको ज्ञान दिया उस ज्ञान पर प्रतिष्ठित रहना मैं उठूं चलूं बोलूं सोऊं सब में एक सात्विकता का छाप चल रहे हैं भले ही हवाई चप्पल पहन पहनकर चल रहे बोले फटर फटहर पटर पटर की आवाज हो रही है दरवाजा बंद कर रहे है खटास खटास क्या आवाज कर रहे है उसमें ज्ञान योग्य न्यवस्थित नहीं कोई भी काम करने के पहले सोचना पड़ेगा देखिए बगल वाले का कुछ आपके उपस्थिति से कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है तो सर हम ज्ञान कि नहीं तो हम लोग ज्ञान में नहीं रहते किसी ने धक्का दे दिया हमारा स्वरूप बाहर निकल आया यू तो एकदम सज्जन बन के जा रहे हैं गेरुआ पहन के जा रहे हैं बस में ट्रेन में धक्का लग गई बस अब पूछिए मत मेरे अंदर से निकलना शुरू हो गया बजर बजर बजर बजर बजर तो ज्ञान योग में मैं प्रतिष्ठित नहीं हूं ये ज्ञान योग है न प्रतिष्ठता ये साधन का लक्षण है क्या होश में रहना, रहनाकेंट कॉन्सियस स्टेज में रहना चौथा कह रहे कि दानम दानम को भी हम गहराई में जाकर देखना पड़ेगा किसी को दिखा कर सबको दिखा कर हा सब लोग देख रहे हैं हाँ ये लो भाई अरे आओ लो। ले जाओ तो कोई भी पॉलिटिशियन लोग नहीं चाहेंगे कि गरीबी हट जाए नहीं तो गरीबों के बीच में जाकर कुछ कंबल दे दिया फोटो खिंचवा ली अगले दिन अखबार में उसी दिन टीवी में आ गया तो वह लोग रचाएंगे कि ये रहे मगर साधक चाहेगा कि गरीबी दूर होवे तो दानम अर्थात जो आपका अपना है उसको दान देना और रुपए पैसे भी इस तरह से दान देना कि कोई जान न सके तो जो अपना है राम क्या दान दे रहे हैं राम अपना मर्यादा पुरुषोत्तम है अपनी मर्यादाओं को दान दे रहे हैं तो कृष्ण क्या दान दे रहे हैं अपरेंटली देखिए आप तो राम को तो समझ में आता है कि हाँ वो अवतारक कृष्ण क्या कर रहे हैं झूठ झूठ झूठ चोरी चोरी चोरी हैं बोले मारो मारो इसको मारो देख रहे कि मारने का कोई उपाय नहीं है मार नहीं सकते इच्छा मृत्यु पिता माँ की पॉलिटिक्स के लिया जाके बोलो इसीलिए शिखंडी आया है जाके बोलो सिखंडी कार्यक्रम तो ने अच्छा ठीक है शिखंडी आगे बस रख दिया उसमें भी कूटनीति का चाल अश्वोत्तम वो बोले कहा अगर वो युद्धिष्ठ बोले तो मैं मान सकता हूं द्रोणाचार्य मेरा पुत्र मर गया कैसे मेरा पुत्र मर सकता है अर्जुन को बोल लो वो युद्धि बोल लो तुम बोल लो अरे बोल लो तुम बोल दिया है जय को मारना है नहीं मार पा रहे छिपा दिया बारह योजन दूर लेकर चले गए सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक लिया आप तो जगह बस युद्ध समाप्त अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी अगर मैं मारूंगा नहीं तो ना मार पाऊ मैं खुद अग्नि में प्रवेश करूंगा बहुत मजा हो गया कारो लोग बस अब तो अग्नि में प्रवेश करेगा सुदर्शन चक्र वापस आप कर रहे वो देखो वो रहा तुम्हारा सूर्य और वो रहा तुम्हारा लक्ष्य जयद्रथ मारो इस तरह से मारो महाभारत में वर्णन जो है इस तरह से मारो उसमें पूरा महाभारत में कहा गया है गीता में तो नहीं है उसका वर्णन इस एंगल से इस स्पीड से मारो कि उनका सिर तुम्हारे तीर के पीछे वाले स्थान में ले जाकर कैरियर बनता हुआ इतने डिग्री में उसके पिताजी वहां पर बैठे तपस्या कर रहे हैं जाकर उनके पिताजी के सिर में गोदी में सिर गिर जाए कर्ण का भैया धस गया मारो मारो उसको मारो मारो मारो बस अरे अर्जुन हाथ काप रहे अरे मारो उसको, याद दिला दिया जब तुम्हारा बेटा भी मनियो वो भी तो न था था। सबसे पहला बार इसी ने क्या था मारोस को तुम देख रहे कि सब कुछ एकदम अनिति अनिति अनित फिर भी कहते हैं कि कृष्णस तो भगवान स्वयं हस्ती राम को कहते अवतार कृष्ण अवतार नहीं है कृष्ण है अवतारी जहाँ से अवतार का श्रेष्ठ होता है तो यह अवतारी का लक्ष्य झूठ झूठ झूठ झूठ झूठ चालाकी चालाकी चाला बचपने से वही चालाकी मगर अंत में जब उत्तरा के घर वस्त्र परीक्षित मर जाता है अश्वत्थामा के तीर से उनके ब्रह्मास्त्र से हाथ में जल लेकर कृष्ण कहते हैं ईश्वर को उद्देश्य से अगर मैंने जो कुछ भी किया है धर्म के प्रतिष्ठा के लिए किया है तो इसके अंदर गर्भस्थ शिशु पुनः जीवित हो जाए बोल के वो जल छिड़काते हैं जीवंत हो गया और राम को हम देखते हैं रावण का अस्त्र चला गया खजा करके जाओ आज युद्ध यही समाप्त जाओ कल फिर से अस्त्र लेकर आना कल फिर से युद्ध करेंगे तो मर्यादा हम देख रहे हैं कि राम में अपली व्यवहारिक रूप से कृष्ण के तुलना में मर्यादा बहुत अधिक है मगर तो कृष्ण ने क्या क्या अगर धर्म के प्रतिष्ठा के लिए मैंने ये सब कुछ किया है तो इसके अंदर मित्र शिशु पुनराय जागृत हो जाए जग गया जिंदा हो गया वो तो धर्म के प्रतिष्ठा के लिए जो कुछ भी किया गीता में वही एक बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक है जिसको लेकर के रूस में आलोड़न सृष्टि हो गई गीता को बैन कर दिया गया कह रहे कि नहीं नहीं ये उग्रपंथियों को बढ़ावा देता है साक्ष्यवत अगर इस तरह से तुम कर्म करो कर्म करते वे भी सोचो कि मैं नहीं कर रहा ये कर्तव्य के खातिर कर रहा हूं कर्म के लिए कर्म नहीं ये कर्तव्य के लिए कर रहा हूं तो एक शत्रु को क्या हूं? सब के सब को पूरे भारत के कौरवों को क्यों पूरे पृथ्वी के लोगों को भी मार डालो फिर भी तुमको स्पर्श नहीं कर पाएगा अर्थात साक्षीवत हम सब कर्म करेंगे अहम भाव का तनिक भी स्थान नहीं है साधक के जीवन में एक चिमटा अगर सोचे कि मैं रोटी सेक रहा हूँ अरे बाप रे बाप कितना गोल गोल करके कितना सुंदर रोटी सेक रहा हूँ चिमटा से मूर्ख वाला कौन होगा चिमटा एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है उसके पीछे आपका हाथ है हाथ से चिमटा को पकड़कर रोटी सेक रही है आप तो चिमटा के यंत्र है तो हम और आप भी ईश्वर के हाथ के यंत्र साक्षीवत करना पड़ेगा साक्षीवत कैसे खूटी खूटी है साक्षी आज उसमें सज्जन ने कोट टांग दिया कोट में इसके साठ हजार रूपये कैश तनख्वा है कल उसमें अंगोछा टांग दिया खूटी को कुछ ना सुख है ना दुख है पर पुरुषी टांग दी उसमें खोटी साक्षी वत तो उस से साक्षी करना पड़ेगा तो दानम अर्थात ये ध्यान दान क्या कृष्ण अपने ज्ञान को बांट रहे हैं ये उनका अपना है राम अपने मर्यादा को बांट रहे हैं बुद्ध अपने दया को बांट रहे हैं ऐसा मसीह है अपने सेवा की भावना या फिर क्षमा को बांट रहे हैं ये उनका अपना है तो दान में हम लोग रुपए दे रहे हैं कि रुपए मेरा अपना कब से हो गया हाँ तो लोगों को दिखा दिखा कर दान जो आपका अपना है वस्त्रदान अन्नदान आश्रय दान या अर्थदान जीवन दान अथवा ज्ञान दान या छह प्रकार के दान का उल्लेख है इसमें जो आपका अपना है उसको दान देना पड़ेगा दानम दान के बाद भगवान कह रहे दैवी संपद दम दमह दान के बाद दम आ रहा है दम अर्थात अहंकार के साथ अज्ञान का रूट कॉज अहंकार के साथ समस्त इंद्रियों का दमन अर्थात कुचल देना नहीं ठाकुर भी कह रहे हैं कि एक मोड़ घुमाना तो दिशा दे देना दम अर्थात अपने समस्त साधक के उद्देश्य से कर रहे हैं कि उसका अकर्तव्य और कर्तव्य अकर्तव्य के प्रति उसकी प्रवृत्ति न हो अकर्तव्य भोगवादी इंद्रिय सब समय चाहेगी भोग के तरफ भोग के तरफ भोग के तरफ हम्म, बनारस में बिस्मिल्ला खान साहब कह रहे हैं अच्छा कैसे थे आप आपका परिवार का परिवार बहुत ज्वाइंट फैमिली बहुत बड़ा था तो मेरे चाचा जी बहुत बेल्ट से मुझको मारते थे और मेरे छोटे भाई लोग जब मैं बजाता था छोटे भाई लोग मुझको और पिटाई हो देर, उन लोगों को देखने से बहुत अच्छा आनंद लगता था छोटे भाई बहन लोग जब मैं बजाता था इमली मेरे सामने रख के चले जाते थे बिस्मल्ला खान साहब कह रहे हैं मेरे भाई बहन लोग इमली तस्तरी तो में इमली रख कर चले जाते थे तो मैं इमली को देख रहा हूं मुंह में पानी जा रहा है और पानी आ रहा है तो सहनाई बजा नहीं पा रहा हूँ बार बार ब्रेक हो रहा है फिर चचा जाकर फिर से पीट रहे वो उन लोग को यही देखने में आनंद हो रहा है तो इंद्रिय हम लोगों का देखने से ही जीव हमें अच्छा आ रही इमली देखने से ही जीव में पानी आ जा रहा है तो इंद्रियों को कह रहे हैं कुछ जरा सा वश् बाद के तो गुरु कृपा से हो ही जाएगी दमा ये साधकों के लिए लड़के नहीं शरणागति से कोई इंद्रियों से युद्ध करके इंद्रियों पर जय हासिल नहीं कर पाएगा भगवान के साथ आश्र, जो आश्रित हो गया तब उसके लिए इंद्रियों को पर जय करना भगवान खुद कर रहे हैं कि मम माया दुर माया को इतना अतिक्रम करना आसान नहीं है मगर जो मेरे शरण में आ जाते तो उनके लिए बहुत ये सदना सहज होता है छठा है यज्ञ जो यज्ञ हम बाहर देखते हैं यह यज्ञ नहीं प्रतीकात्मक यज्ञ ये बहिर्यज्ञ जितना ये जलाया ये नहीं अंदर हमारे यज्ञ को देखते हुए अधिदैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक यज्ञ यज्ञ के तीन प्रारूप हैं। तो आध्यात्मिक यज्ञ यह इति यज्ञ यज्ञ के परिणाम स्वरूप जो जान सकते हो यज्ञ के बहुत प्रकार हैं भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ नाम जपो असम यज्ञों में श्रेष्ठतम यज्ञ जप यज्ञ साधकों के लिए जप यज्ञ जब कभी भी आपको मौका मिले जी जप यज्ञ को मत छोड़िएगा कहीं भी मौका मिले इससे मन के अंकट बंकट दूर हो जाते हैं जब बार बार करने से और यज्ञ के एक अंदर की आग को जलाए रखना अंदर हम लोग का आग है सब कुछ आग से ही सब कुछ हो रहा है अगर हमारे आपके आग, अंदर आग ना हुआ होता तो खाना पचता नहीं जठराग्नि खाना पच रहा है उसी अग्नि से हम लोगों का यही अंदर हम लोग का यहाँ पर यज्ञ होता जा रहा है यज्ञ से खाना पचा खाना पचने के बाद वो खाना एसिमिलेशन हो गई ज्ञान हम लोग का जो ज्ञान हो रहा है ये भी यज्ञ है यज्ञ में हवा की जरूरत होती है आग बुझ जाएगी अगर उसमें दीपक बुझ जाएगा अगर उसमें हवा ना आए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तभी आग जल पाएगा हमारा भी निश्वास प्रश्वास बंद हो जाए तो शरीर का यज्ञ बंद हो जाएगा तो यज्ञ से ही सब कुछ हो रहा है गाय के अंदर भी आग चल रही है यज्ञ क्या क्या खा रहा है सूखा घास कागज वागज खाके जो गाय लोग चढ़ते रहते रास्ते में उसके शरीर के यज्ञ के परिणाम दूध में परिवर्तित हो जा रहा है कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जिसमें इनपुट आप घास डाल दीजिए सूखा चारा डाल दीजिए और वो निकल गया दूध बनकर ऐसा नहीं हो सकता है काय के अंदर तो ये यज्ञ ज्ञान को पाने के लिए ये जगाए रखना पड़ेगा एक ज्ञान तो कह रहे कि यही योग की क्रियाओं में सभी क्रियाओं में हम देखते हैं कि यज्ञ अगर जब तक हमारे अंदर यज्ञ की आग जलती जा रही है वही बोलिए विवेक आग्ने वैराग्याग्नि ज्ञान आग्ने सब आग और जो एक मूड़ कब कह रहे है किसका चित्र ये जो पहले दिन हम लोगों ने देखा पांच प्रकार के चित्त क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त बाधक तत्व साधक के जीवन में शिप्त, बिखरा हुआ चारों दिशाओं में बिखरा हुआ मन अगर गंगा का एक सौ भागों में विभाजित कर दिया जाए तो क्या गंगा अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगी सूख जाएगी बीच रास्ते में गंगा के सौ के सौ धारा पृथ्वी में समा जाएंगे व्यवसाय आत्मिका धारा होने से नहीं चलेगा अव्यवसाय आत्मिका धारा चाहिए अव्यवसाय आत्मिका बुद्धि चाहिए ऐसी बुद्धि जो बहुत में विभक्त नहीं है डोमिनेटिंग वृत्ति क्या ईश्वर को पाना है यही भक्त का तो उसको पाने के लिए उसके बाद है स्वाध्याय स्वाध्याय का यथार्थ अर्थ कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी कुछ भी पढ़ जो वही स्वाध्याय स्वी अध अध्ययन स्वाध्याय कह रहे हैं कि अपने अंदर अपने ही स्टडी करना कि मुझमें कमियां क्या क्या है एक भक्त होने के नाते क्या क्या लकुनास क्या क्या कमी मुझ में हो गई है और रह गई है उसको जानना ये स्वाध्याय है इंट्रस्पेक्शन अपने आप को अपने दिल को जानना पड़ेगा कहाँ कहाँ मेरी कमजोरिया है जीते रसे जीते सर्वे जिसने रसनेन्द्रिय को जय कर लिया लोभ को जिसने जय कर लिया रस का दो अर्थ है वाक्य पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया लो पर जय जो वाम वा पट्टी पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया उसके लिए कोई भी इंद्रिया के ऊपर विजय प्राप्त करना कठिन नहीं रहेगा तो ये कहना है कि पहले स्वाध्याय ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या, क्या मुझमे है अशुद्धि तत्व क्या क्या है उसका शुद्धिकरण उसके बाद कहना है कि तप यहाँ पर भगवान बदल गए जो पानिनी जो पतंजलि कह रहे हैं तप स्वाध्याय ईश्वर परिधाना ने क्रिया योग राजयोग में कह रहे हैं कि पहले तप स्वाध्याय उसके बाद सरेंडर टू गॉड इन तीनों का संमिश्रण करने से ईश्वर क्रिया योग हो रहा है मगर भगवान यहाँ पर स्वाध्याय को पहले ले आवाध्याय के बाद कह रहे हैं तप तप अत तो हिमालय में जाकर गोहा में रहकर एक टांग के ऊपर खड़े रहकर तपस्या करना नहीं शरीर को कष्ट देना नहीं बरसात प्यास करना क्या क्या क्या कमिया रह गई साधक के रूप में रिलीजियन लाइफ लीड करना कोई बड़ी बात नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ तो इन इन गुणों के चलते ये बाधाए आ रहे मेरे सामने तुमको तप पूर्वक कठोरतापूर्वक हट पूर्वक नहीं तप पूर्वक करता, श्रद्धा के साथ सब तो दीर्घ कालये न सत्कार से वित दृढ़ सत्कार के साथ श्रद्धा के साथ लगन के साथ प्रेम के साथ बस भगवान के प्रति प्रेम है वो प्रेम हो जाए हिंदी साहित्य के रुचि रखने वाले सब जानते होंगे कबीर दास को पढ़ा आप लोगों ने कबीर के दोहावली बहुत सुंदरता के साथ कह रहे हैं कबीर उठा बगोला प्रेम का तिनका उड़े आकाश तिनका तिनके से मिला तिनका तिनके पास बगल अर्थात आधी उठा बगोला प्रेम का जब साधक के जीवन में भगवत प्रेम रूपी आधी एक बार उठेगी ना आदि में जैसे तिनका स्ट्रॉ आदि में सब उड़ जाते हैं उठा बगाला प्रेम का तिनका उड़े आकाश ये हमारा आप सब मनुष्य रूपी तिनका हम भी आसमान में इधर उधर उड़ रहे भटक रहे हैं तिनका उड़े आकाश तिनका तिनके से मिला बबरी समास तिनका तिनके से अर्थात जिनका ये तिनका है ये तिनका तिनके से मिला और तिनका तिनके पास अब तिनका इनके पास हो गया तब हो जाएगा तिनका तिनके पास इनके पास ये इनके अर्थात हमारे मित्र स्वजन बांधव रिलेटिव ये इनके दो दिन पहले भी नहीं थे दो दिन बाद भी नहीं रहेंगे हम सब स्वरूप तिनके हैं उनके ईश्वर के तो वही कह रहे हैं कि तप तप के बाद नवा गुण दे रहे हैं कि आर जवम, रिजुता सरलता जो जितना सरल होगा वह चारित्रिक रूप से उतना सबल होगा जो जितना सबल होगा अध्यात्म के मार्ग में वो उतना सफल होगा तो अध्यात्म के मार्ग में सफलता के अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए प्रथम सोपान है सरलता रिजुता आरजम हम लोग अगर दैवीय संपद है आरजवम तो कुटिलता आसुरी संपद होगी हम लोगों में एक भी कुटिलता महाराज अब जा रहे हैं कहां जा रहे हैं देखे कहां तक जाते हैं देखें ये सज्जन कहां तक ले जाए देखते है अरेट वे कहा नहीं पा रहे हम कहा जा रहे है कुटिलता रेड रोड से घोड़े की गाड़ी में जा रहे है ठाकुर मास्टर महाशय है फिर किसे बार बार सिर को निकाल कर इधर दर्द देख रहे हैं ठाकुर मास्टर महासर बोले क्या देख रहे देखो देखो देखो मनी कितना सीधा रास्ता भक्त का हृदय होगा ऐसा सीधा <coughs> वो कहता जी उपनिषद में अवक्र चेत कठोपनिषद में है मास्टर महा कहता जी उपनिषद में भी इस चीज का उल्लेख है जो कह रहे हैं अवक्रचेतस बाक नहीं कुटिलता नहीं रिजुता सरल स्वभाव सिंप्लिसिटी बातचीत करने में सरलता सोच में सरलता कर्म में सरलता अतः तो उसका चरित्र ही हो जाएगा सरल कुटिलता का दूर दूर तक नहीं इसे को ठाकुर कह रहे मनमुख एक करना बुद्ध सार नामक एक बहुत सुंदर प्रकरण ग्रंथ है उसमें बहुत सुंदर श्लोक हम पाते हैं मनस्य एकम वचस्कम कर्मण्य एकम महात्मा नाम मनस्य एकम मन में विचारों के में एकता ऋजुता सरलता वचस््यकम वाक्य में एकता और कर्मण्य कम कर्म में तीनों में समानता जो होती है जिनमें यही महापुरुष होते हैं महात्म नाम और मनस्यत वचस्त कर्मन अन्यत दुरात्म नाम दूसरे प्रकार के सोच आज एक प्रकार का सोचा कल दूसरे प्रकार के सोच रहे आज एक तरह का मैंने बात कही कल दूसरे तरह का बात कर रहा हूं कर्म में भी मेरा वैषम्य दोष है तो ऐसे दोष युक्त चरित्र किसी भक्त का नहीं हो सकते भक्त में जसता नहीं है योग्य दुरात्मा का अर्थात महात्माओं के ये मन वचन कर्म तीनों में एकता होनी चाहिए दसवा गुण है अहिंसा दैवी संपद में अहिंसा तो कृष्ण यहां पर अहिंसा को दैवी संपद में युक्त कर रहे हैं अहिंसा के भी तीन रूप है मैं किसी का वध तो नहीं कर रहा हूं मगर बात ऐसा कर रहा हूं मैं तीर के समान मैं एकदम चुप जा रहा है मां कह रही हैं बाबा बात भी ऐसा करो कि किसी के अंदर दुख न पहुंचाए बात के माध्यम से भी किसी के अंदर दुख न पहुंचे कह रही हैं जाना हो ऋषि आर देर दीर्घ मतवन पढ़ कुछ नहीं जानती मां मां कैसी कैसी बात कर रही है एक ऋषि के का भी साप मिट सकता है मगर एक आर्त दीन दुखी उसके साथ हमने ऐसा व्यवहार कर दिया उसके मेरे व्यवहार से उसके मुंह से का श्वास निकला उस देर का श्वास को मुझे भुगतना ही पड़ेगा उसने मुझे कोई अभिशाप नहीं दिया अमरनाथ के तरफ बालताल से ऊपर दाई तरफ एक गुफा वहां उस गुफा में एक साधु अमरनाथ जी का पट खुला पहले दिन दर्शन किया फिर वहीं पर रह जाते था जगरवृत्ति उस गुफा में अंतिम जब कपाट बंद एकदम निराकार अमरनाथ जी हो गए पिघल गए तब वो वापस आते थे और जो कोई जो कुछ दे जाए अजगर वृत्ति कभी मांगते नहीं थे तो नई कपिल शादी के बाद जा रहे हैं अमरनाथ जी दर्शन में तो पति ने पत्नी को श्रीनगर से एक बहुत सुंदर शॉल खरीद के दिया तो सात वो भस्म लेप कर धुनी सामने तीन चार लकड़ियां जल रही है सामने बैठा है तो पत्नी से रहा नहीं गया पत्नी कह रहे कि देखिए बुरा मत मानिए मेरे पास तो इतने गर्मी इतने शॉल है स्वेटर है कोट है जैकेट है लेकिन पास कुछ नहीं आप अगर अनुमति दे तो ये मैं उनको तो दे दू हाँ तो दे दो ये तुम्हारी है हाउ यू आर गोइंग टू यू यूज इट तो मुझसे पूछने का क्या है पत्नी जाती है जिससे गधेरा था छोटा सा नाला उसको चलंग लगा लगाकर उधर जाकर, शॉल को बहुत अच्छी तरह से मूर्ति को जैसे जाड़े में पहनाया जाता है वैसे शॉल को पहना दिया और चूड़ियों में हाथ में पिन लगी हुई थी तीन चार सेफ्टिपिन खोलकर एकदम मुंह सिर्फ निकला है पूरा शरीर को ढककर तीन चार सेफ्टी पिन से लगा दिया बहुत है बहुत तृप्ति हुई पड़ा हम साधु तब आख खोलते है कहते ऐसा ही करते रहो बेटा आशीर्वाद दिए कि जिंदगी भर तो मैं ऐसा ही करते रहो फिर वे कुछ बात करना चाहे और कुछ बात किए ही नहीं फिर वो लो लोग चले गए थोड़े देर बाद कुछ लफंगे लड़के लोग लड़ जा रहे है पाँच छो लग... बड़ा साधु सजाए इतने कीमतें सवाल पाना है बड़ा योग तो त्यागी सस्ता है चढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं खोल रहे हैं बोलो बड़ा ढोगी छिलने तो छिलने तो साल को देखते बड़ा ध्यान कर रहा है तो दो तीन लड़के लोग ऊपर से कोई नहीं आना देख रहे हैं, दो लोग नीचे से कोई नहीं आने देख रहे हैं, एक छलांग लगाकर दे रहे में जाकर फटफट साल को खींचा तो आके नहीं खोली सब टिफिन को खोला जमाने लगा कहने लगा ऐसा ही करते रहो बेटा <laughs> <laughs> तो साधु का कभी भी उन्होंने साप नहीं दिया उनके पास आनंद दुख कुछ है ही नहीं सबको बस आशीर्वाद ही दे रहे कि ऐसा ही करते रहो ऐसा ही करते रहो मगर परिणाम में जिन लोगों ने दान दिया उनकी और क्षमता बढ़ गई होगी और दान देने की प्रबलता वृत्ति प्रगाड़ हो गई होगी और जिन लोगों ने छीन लिया इन लोगों का छीनने की वृत्ति में तीव्रता आ गई होगी जरूर तो हिंसा ये हिंसा हो गई ठाकुर कह रहे हैं कि माच पान तैग तैग ना पान खाना छोड़ दिया तम्बाकू पीना छोड़ दिया मछली खाना अरे ये त्याग त्याग नहीं है हिंसा छोड़ा कि नहीं छोड़ा काय मनोवाक्य से अहिंसा भक्त को बनना पड़ेगा क्या तो अहिंसा का बहुत सुंदर यहाँ पर आते हैं दूसरों के स्थान पर स्वयं को बैठाना वही अहिंसा हो गई मैं जिसके साथ व्यवहार करने जा रहा हूं उसके स्थान पर मैंने अपने आप को बैठा लिया गांव से एक ग्वाला बेचारा पनीर बनाकर लाता था तो एक पोर्चून वाला खरीद लेता था एक शेर और वो वहां से एक से रोज आटा खरीद के ले जाता था तो एक्सचेंज उन दिन एक्सचेंज हुआ करता था तो एक दिन उसने सोचा देखो तो ठीक देता भी है कि नहीं तब तो उसने देखा नहीं एक शेर तो नहीं है आठ ग्राम के आसपास है दो तो ग्राम के आसपास कम है अगले दिन जब आया उसको ग्वाले को खूब डांट फटकार लगाया पर परसों के हाँ तुम ये जाओ जाओ ले जाओ ये एकदम कलटा नहीं लगे तो बाबू तुम नहीं लोगे वो दूसरी बात है हम गरीब आदमी हमारे पास ये बाट वाट कुछ नहीं है हर रोज आप जो आपसे एक सराटा खरीद के ले जाता था उसे आटे से ही वे तोला करता था प्रभु तो तो अगर उसमें कम हुआ हो तो मुझे पता नहीं है मैं मेरे पास कोई बाट नहीं है जिससे मैं एक से वजन कर कर सकता हूं तो आप कह दिया हुआ आटा ही से मैं वजन करता हूं भगवान ठीक है अपने ही वो दूसरी चीज है तो ये तो कह रहे कि दूसरे के जगह में अपने आप को बैठाना डॉक्टर को देश से कह रहे जब मरीज आया डॉक्टरों को कहा जा रहा है कि यू हैव टू एक्सटेंड योर कॉर्डियल थैंक्स टू गॉड अदरवाइज हैड यू विज इन प्लेस यू वुड बी देयर एंड यू वुड हैव सेट इन योर प्लेस ईश्वर को धन्यवाद दो कि आज वो मरीज तुम्हारे सामने आए नहीं तो वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते थे अगर चाहे होते वो तो मरीज के जगह तुम होते और वो मरीज तुम्हारे जगह हुआ होता तो अहिंसा का बहुत सुंदर विवरण चैतन्य चरितामृत में पते हैं कहते कहते कर दूसरों जिसको हम दुख देना जा रहे हैं दुख देना चाह रहे हैं अनुशासित करना जा, उसके जगह अपने आप को बैठा लो तो उसको कैसा लगता होगा यह तुम अनुभव कर लो अहिंसा के बाद कह रहे हैं कि सत्य सत्य कहना ही अपने आप में दैवी संपद नहीं हो गई सत्य अर्थात टू लीड एन ऑथेंटिक लाइफ प्रमाणित जीवन यापन करना मैं जैसा मुंह से बोल रहा हूं वैसा ही मैं उतार रहा हूं सत्य को समझाने के लिए हम लोग का समय कम है नहीं तो हरेक दैवीय संपत्त को हम वचना मृत्यु पाएंगे ठाकुर कह रहे हैं वो कविराज ने कह दिया कि जब दवाई दिया कह रहेगा अच्छा पथ क्या होगा क्या खाओ क्या ना खाओ वो ना, कल आना कल इतना दूर चला गया आठ क्रोस दूर अगले दिन फिर आठ क्रॉस पैदल आया जी कल अपने आने के लिए कहा था कि जी। हाँ तुम आगे ठीक है सब कुछ खा सकते हो गुड़ मत खाओ जाओ अब उनका जो कंपाउंडर था कि बस इतना बोलने के लिए अपने उनको बुलाया इतना दूर से देखो कल मेरे सामने गुड़ की भेलिया रखी हुई थी मैं अगर उसे बोलता की गुड़ मत खाओ तो मेरी बात सुनता नहीं हो जो डॉक्टर खुद स्मोक करते करते पेशेंट को बोलते हैं यू हैव टू स्टॉप स्मोकिंग एनी मोर तो उसके बाद नहीं सुनते डॉक्टर खुद ही स्मोक कर रहा है तो इसलिए करें कि सत्यर्था टू लीड अ परफेक्ट ऑथेंटिक लाइफ अक्रोध दैव संपद अक्रोध क्रोध एक अवस्था है क्रोध एक क्रिया नहीं है हम सोचते कि अब मैं गुस्सा हो गया एक अवस्था है फिलिप्स के छात्र लोगों को पता है अच्छी तरह से पानी में सब समय एक टेम्परेचर रहता है मगर हम लोग अभ्यस्त रहते हैं अब वो 20 डिग्री होगा या 18 डिग्री होगा 10 डिग्री मगर कुछ ना कुछ तो हीट रहेगी कुन कुनापन में भी पानी कुनकुना गर्म है मगर वो कुनकुना गर्म हमारे बॉडी टेम्परेचर के साथ अटपा रहे तो हम कह रहे नहीं तो और कम हो सकता है मगर टेम्परेचर पानी में होगा ही होगा ताप है उसी बात से मनुष्य साधारण के अंदर क्रोध होगा ही होगा कभी कभी क्रोध बढ़ गया कभी कभी क्रोध कम हो गया तो चैतन्य महाप्रभु क्रोध का बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं दूसरों के किए हुए गलती पर जब मनुष्य खुद को सजा देता है वही क्रोध हो गया मैं गार्डनिंग देख रहा हूं एक बहुत सुंदर एक रेयर वेराइटी का गुलाब मैं ले आया है? अब माली से गलती हुई बाली उसको डिविडेंड करते करते जड़ कट कर गया गुलाब का उसका या फूल को इस तरह से एक बडिंग लगा था बडिंग से इस तरह से गुलाब को निकाला कि बड समेत निकलाया उसमें सिर्फ डंटल रह गई बड पूरा हाथ में आ गया तो मैंने गलती नहीं की माली ने गलती की मगर मालिक के किए हुए गलती से मैं क्रोध हो गया इतना चिल्ला रहा हूँ इतना ये करूंगा वो करूंगा तुमको निकाल दूंगा ये ब्लड प्रेशर बढ़ गई क्या क्या हो गया तो मेरे उस चिल्लाने से चिटकार करने से उसको चार थप्पर मारने से क्या वो गुलाब का पौधा फिर से लग जाएगा तो दूसरों के द्वारा किए हुए गलती पर जब मनुष्य अपने आप को कष्ट देता है वो हो गया क्रोध इतना सुंदर परिभाषा हम चैतन्य चरिता मृत में पाते हैं चैतन्य देव को कहते हुए तो क्रोध एक अवस्था है अतः सदा सर्वदा हम लोग में रहता है मगर इसी में तो पुरुषार्थ है क्रोध करने में कोई पुरुषार्थ नहीं है क्रोध तो कोई भी कर सकता है अक्रोध के अवस्था को सदने में ही पुरुषार्थ है क्रोध का तर्क क्या है यही तर्क कि दूसरे लोग गलती कर रहे हैं मैं अपने आप को सजा दे रहा हूं क्रोध से समस्या किसी भी समस्या का समाधान जब जब आप क्रोधी होकर किसी अपने नौकर को चाकर को पुत्र को या मित्र को कभी भी डां डाटा हो तो क्रोध से क्रोध का दुरी भाव कभी नहीं हुआ कब कहा किसने देखा है खून से खून के धब्बों को साफ करते हुए कब कहा किसी देखा है कीचड़ से कीचड़ को साफ होते हुए शुद्ध जल से ही ये सब साफ हो सकते हैं अर्थात मन का शांति अवस्था सौम्य अवस्था अक्रोधित अवस्था से ही अधिक काम से चलेगा बस इसके कि हम क्रोध में आग बबुला हो गए क्रोध में क्या होगा प्रेशर बढ़ गई इसके बढ़ते जा रही है बढ़ गया वो बढ़ गया इसलिए कह रहे हैं कि दैव संपद है तो क्रोध आसुरी संपद ये तो समझ में कुछ हर्जा नहीं उसके बाद कह रहा है कि त्याग त्याग त्याग को पहले हम लोगों ने कर दिया हम सब भोग के रस के साथ परिचित है भोग त्याग में भी एक रस है त्याग में एक आनंद है उससे परिचित हम हैं, हैं मगर अपने जीवन में उतारने के लिए उतना हम प्रयत्नशील नहीं होते जब कभी आपने दान दिया त्याग किया आप देखेंगे कि आपका अंदर एक कुछ अस्तित्व में फैलावा किया वही आनंद किसी को कुछ दिया आपने स्पेयर करके कुछ अपने दिया किसी को मैं ब्रह्मचारी था उन दिनों जीवन की छोटी छोटी घटनाएं घट जाती है छोटी छोटी घटनाएं मगर आदमी मरने दम तक भूलता नहीं है तो हम को कोयला उन दिनों ईस्टर्न कोलफील्ड फील्ड लिमिटेड से फ्री में मिलता था साठ मैट्रिक टन कोयला एक ट्रक में बीस मैट्रिक टन आता था तो कोलियरी में जाना पड़ता था तो कामर पुक भी बगल में था कांवर पुक के मंत्र महाराज ने कहा रामयज को हमारे यहाँ ब्रह्मचारी कम है महाराज आप अपने ब्रह्मचारी जो कोयला लेने जाता है उसको भेज दीजिए मेरा हम हाँ, लोग का भी कोयला लेकिन ठीक हाँ, ठीक निकल जाएगा और कितना टफ जॉब कोलियरी में रात बिटाना ट्रक ड्राइवरों के साथ एक एक बार जाकर वो तो उनके नाम से वहां पर वो करना आ, ट्रक का कितना होगा फिर कितना चार्जेस होगा ड्यूटी वहां पर आ, ड्राफ्ट बनवाना ड्राफ्ट बनवाने के बाद फिर कब लाइन आएगा ट्रक में और उन लोगों का एब्यूसिव लैंग्वेज वहीं पर रहना वहीं पर रात में सोना कोयला में एकदम सफेद कपड़े काले काले काले एक बार हो गया कि कमलपुर का एक ट्रक मिला दो ट्रक जन का तीन ट्रक आ गया चार ट्रक हो गए दो ट्रक अभी बाकी है तो वहां पर कोलियरी में स्ट्राइक हो गई सीपीएम गवर्नमेंट उन दिनों तक स्ट्राइक हो गया नहीं चलेगा वापस तो वहां पर कहां रहूंगा तो मैं वापस आ रहा हूं आसनसोल तक बस आया आसनसोल में लोकल ट्रेन स्ट्राइक पूरा ट्रेन स्ट्राइक और मैं क्यूं चद्दर पहने रात दस साढ़े दस बजे मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाऊ कहा जाऊ कहा जाऊँ एक ओवरब्रिज है ओवरब्रिज में मैं सोच रहा हूँ यहाँ जाऊँ पांच छ्रेन वहां पर सब पैसेंजर लोग बच्चे लोग कहा जाएंगे सब भिखारी लोग लेटे हुए थे सात आठ भिखारी लोग मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाऊं और छुट्टिया वुट्टियां भी थी बाल बाल भी बड़े हो गए कपड़े वपड़े खा तो भिखारी लोग सोच रहे की मैं भी उनके ऐसे भिखारी हूँ तो कर आजा या सो जा जा जा जा या सो जा तो मेरे अंदर एक विवेक दंशन हुआ अरे मैं कह नहीं कहा जाऊं वो मेरे जीवन में एक, एक ऐसा परीक्षा माने ली थोड़ी देर बाद में खड़ा था क्या करू नहीं तो कहाँ जाऊं कोई भक्त का पता होता है नहीं कोई रखेंगे रात दस साढ़े दस बज गए ठंडक में ठिठुरन शुरू हो गयी आग बंद करके चला गया मैं सात आठ भिखारियों के साथ रात में रहा मगर वो जो आनंद मिला मुझको इज लाइक अवॉइडेड दैट सिचुएशन मगर त्याग क्या त्याग फॉल्स ईगो नहीं मैं ब्रह्मचारी हूं रामकृष्ण मिशन मैं और भिखारियों के साथ कुछ भी मैंने नहीं, नहीं किया क्या त्याग किया कुछ भी नहीं किया मगर उसमें एक आनंद अब भी जब सोचता हूं अगले दिन जब मैं जितना भी रुपए था किराए के लिए रख के बाद बाकी सब उन लोगों को दे दुआके इतना आनंद तब वो लोग देख रहे मैं भिखारी नहीं और तब तब, तब, तब शरीर में आगे वो क्या वो तो दूसरी चीज है बाल बाल भी जो तो पिसू बिस् रहते हैं वो दूसरी चीज बगैर मैं बोल रहा हूँ की त्याग में भी एक रस है अहम त्याग ऐसा त्याग त्याग के बगैर नौ प्रकार के त्याग होते हैं तो गृहस्थों के लिए उतने नौ प्रकार के त्याग की जरूरत नहीं है वो साधुओं के लिए नौ प्रकार के त्याग है मैं कुछ तो तीन त्याग है गृहस्थों के लिए नाम ही सना रूप सना त्वचना वित्त सना दारैसना पुत्र गृह सना सर्वे सना ये सब के नौ के नौ इस एसनाओ का त्याग करने के बाद ही कोई परमंग सन्यासी मन सकता है गृहस्थ तो के लिए बस तीन एसना का ही त्याग नाम ही सना। मेरा नाम के पीछे पीछे हम लोग भागते हैं वो डेना रुपए रुपए रुपए और चाहिए और चाहिए और चाहिए बचपन में आप तो सबने पढ़ा है लियोटल शॉर्ट स्टोरीज हाउ मचलैंड ड मैन रिक्वायर वो देख रहा है, अरे सो उठ रहा है कुछ भी जमीन नहीं ले, कुछ भी जमीन और दौड़ रहे और दौड़ रहा है आखिर मुंह से खून निकल कर वही मर गया वहीं पर उसका कब्बर हो गया और कह रहे कि मनुष्य को बस साढ़े तीन हाथी जमीन की जरूरत पड़ती है तो त्याग जब हम त्याग में प्रतिष्ठित हो जाएंगे आनंद और शांति उसके बाद चौदवा गुण है शांति का ये कल हम लोगों ने विस्तार से देखा था इसे शांति के चलते आप लोगों ने बार बार अनुरोध किया कि इन दैवी संपदाओं के ऊपर चर्चा करिए शांति तो हम सब चाहते हैं मगर कब चाहते हैं जब हम अशांत हो जाते तब शांति चाहते हैं और कहीं, न कहीं ना कहीं अशांत अवस्था में शांति की कामना करना ठीक वैसे ही होती है जब घर में आग लग जाए तब कुआं खोदना तो शांति शांति के लिए एवेक्निंग स्टेज क्या मुझे शांत रहना है ये प्रतिज्ञा क्यों आपका चारों ओर अशांत लोगों से भरे पड़े हैं विक्षिप्त लोगों से भरे पड़े हैं क्या करेंगे उनके पास विक्षिप्तता देने के अलावा अशांति देने के अलावा दुख देने के अलावा कुछ है ही नहीं तो ये अपने अशांति को देखकर, अपने विक्षिप्तता को देखकर अपने कष्ट को देखकर वे लोग थोड़ी देर जी लेते हैं उनके पास जीने का दूसरा कोई उपाय नहीं है तो उनके व्यवहार से अगर आप क्रोधित हो जाए तो तो बहुत बड़ी भारी भूल कर रहे हैं उनके पास देने के लिए और कुछ है नहीं तो क्या देंगे आपको इसलिए विक्षिप्तता ही दे रहे हैं और जो तो मैंने कल कहा एपिडेमिक अगर चारों तरफ हो जाए उसमें आपको और अधिक सावधान बरतने की जरूरत होती है तो समाज में हमारे आपके चारों तरफ विक्षिप्त तर लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई है और सहिष्णु लोगों की संख्या में इतना इजाफा हो चुका है दुखी लोग इतने हैं कि उसमें हमको आपको और अधिक शांत रहने की जरूरत है शांति ये गृहस्थों के लिए बहुत बड़ा दैवीय संपद है आपको अशांत कोई नहीं कर सकता है वो तो खुद ही अशांत है बेचारा, अशांत है इसलिए तो वो विक्षिप्त है अशांत है इसलिए तो दुखी है अशांत है इसलिए तो कष्ट भुगत अगर मुझको किसी ने अशांत किया तो वो मुझको मैं खुद ही अशांत कर रहा हूँ इसलिए सब समय यही एक अंडर करंट होने रहने चाहिए की मैं मुझे शांत रहना है मुझे शांत रहना है फिर अपय सुनम अर्थात किसी को दोष को देख कर, और किसी को कहने का नहीं सुनम हो गया मगर किसी को दोष कर देख, देख कर और किसी को ना कहना यही अपे सुनम को कहती है कि किसी का दोष मत देखो हम अपनों का दोष नहीं देखते हैं है। गैरों का दोष देखते हैं, पराए लोगों का दोष देखते हैं माँ कह रहे जगत क्या पराया का है कि तुम दोष देखोगे जगत को अपना लेना सीखो तो ठीक है ऐसी में फिर आपके घर में चोरी हो गई अब पुलिस को कहने गए कि चोरी हो गई एफआईआर लिखवाने गए पुलिस थाना उसी ने कहते क्या आपको तो मां की बहुत बात कहते हैं मां तो कह रही किसी का दोष मत देखो तो चोर का दोष क्यों देख रही है आप नहीं दोष देखने का दो उपाय है पहले भी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं एक विदेहात्मक और एक निषेधात्मक किसी का दोष देखकर उसको दूसरों को कहके कहते फिरना ये निषेधात्मक हो गई और किसी का दोष देखकर उसे दूरीभूत करना ये विदेहात्मक इतिवाचक अंग हो गया दोष देखने का डॉक्टर भी अपने मरीज का दोष देखता है सिर्फ स्थलाखों से नहीं जंत्रों की मदद से बड़ा-बड़ा कर देखता है डस्टर को भी और एम क्या क्या सब निकल गया है एक्सरे उससे सब दोष को दे बड़ा बड़ा कर दे रहे मगर एक मरीज का दोष को दूसरों के पास बोलता नहीं है बरसक प्रयास है चिकित्सक का रहता है कि किस तरह इसके दोष को मैं दूरीभूत कर सकूं यही हो गया अपय सुनम दया भूतेशु सोलवा है दया दया भूतेश ठाकुर जरा संशोधन कर रहे हैं की दया करने वाला तू कौन है दया करने पर मैं दया कर रहा हूं अहंकार आ जाएगा मगर मैं सेवा कर रहा हूँ सबसे सेवक धर्म कठोर सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है मानस में हम सब जानते हैं निद्रा देवी अचानक लक्ष्मण जी के ऊपर प्रसन्न होकर लक्ष्मण जी को कहते हैं वत्स मैं बहुत प्रसन्न हुई तुम पर जाओ निद्रा में जाओ माते तो अगर तुमको कृपा करना तो मेरे पास क्या वही उर्मिले के पास जाओ उर्मिला का चरित्र कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ते नहीं है रामचरित मानस में इतना अच्छा लेख नहीं पाते हैं मैथिली शरण गुप्त का चरित पर ये उर्मिला चरित्र लिख रहे हैं उर्मिला हा? जो भी हो तो कह रहे हैं कि ये दया नहीं सेवा सेवा की भावना कह रहे कि चार प्रकार के दया भगवान की दया संतों की दया साधकों की दया मगर सबसे बड़ा दया है साधक का खुद का अपने ऊपर दया एकेर विनय जीव छारे खड़े गए गुरु कृष्ण वैष्णव तीन दया होलो। गुरु की भी दया हो गई कृष्ण की दया हो गई वैष्णव साधुओं की दया भी हो गई मगर खुद का अपने प्रति दया नहीं है अर्थात मुझसे होगा वो कर ही रहेगा अगर जब तक चौथा दया का आयाम ना हो जाए नहीं होगा इसी दया को सेवा के रूप में ले लीजिए तो सेवा के स्वामी जी कह रहे हैं जो सेवा योग है इसके लिए सिंहासन की जरूरत नहीं है जरूरत है दुर्वासन की दुर्वा के आसन पर बैठकर तब सेवा करना पड़ेगा अर्थात पूर्वक सेवा उसके बाद अलोलोपत्वम लोलोपत्व दूसरे के पास कुछ चीज है मेरे पास नहीं है वही देखकर लोलुपत्ता हो गई मन में लोभ आ गया मैं बार बार घूर घूर को देख रहा हूं उसको तो लोभ तो ये अलोलुपत्वम अर्थात लोलोपत्वम फिर भोग का दृष्टि अपनाना आसुरी संपदा अलोलोपुत मा गिर कश्य सिद्धनम इस उपनिषद का पहला श्लोक मैं दूसरे किसी के संपत्ति को देख लोभ न करो और मारधवम उसके बाद ठर वह कोमलता व्यवहार में कोमलता वाणी में कोमलता मुंह खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे बात ही बातें ही आती पाई ये बातें ही हाथी पाऊ बात से ही सब कुछ हो सकता है बात से ही झगड़ा हो सकता है बात से ही मित्रता हो सकती है तो क्या बोला बात से आप सब लोग हम सब लोग चाहते हैं कि ऐसे मनुष्य के संस्पर्श में आए जो अच्छी तरह से बात करता है हम लोग इरिटेटिव होकर बात कर रहे हैं गुस्से में आकर बात कर रहे हैं उन्नीस <laughs> हिरींग अर्थात लज्जा यही सब लोग बोलते हैं ठाकुर और माँ की बातें कंट्रोडिक्ट्री हो गई ठाकुर कह रहे लज्जा घृणा भॉय तीन थकते न लज्जा रहने से नहीं होगा माँ कह रही लज्जा घृणा भॉय तीन थकते हुए ठाकुर जिस लज्जा की बात कर रहे हैं वो ईश्वर के नाम पर नाचना नृत्य करना दे कर नाचना उसमें जिसको लज्जा रही है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग युद्ध लोग आना तो चाहते है मंदिर में मगर तो उस एज ग्रुप के दूसरे लोग क्या कहेंगे अरे अभी से तो साधुओं के बस क्या करने जाता हैं मंदिर में क्या करने जाता है अभी क्या गीता पढ़ रहा है गीता कब पढ़ेंगे जब रिटायर्ड हो जाएंगे साठ साल की उम्र में तब एक शॉल मिलेगा एक वॉकिंग स्टिक मिलेगा अरे गीता मेरे कलीग लोग उसको दे देंगे साठ साल की उम्र से गीता पढ़ने से बस होगा मगर हम नहीं पढ़ पा शर्म के मारे लज्जा के लज्जा अर्थात लोक मर्यादा की लज्जा होनी चाहिए अरे मैं भक्त हूं ठाकुर कह रहे हैं कि यार क्या हम है मन का जोते पर हमें के नाता नाम पे बच्चा कह रहे हैं मैंने प्रभु का नाम लिया है मुझसे ऐसे घृणित कार्य नहीं व नहीं मच्छा कभी नहीं तो लोक लज्जा एक ये ये भी दैवी संपद है अचापलम अचापलम अर्थात चप्पलता नहीं धैर्य धीरज चंचलता नहीं हम लोग सब में चंचलता है चंचल होकर हम लोग एक डिसीजन लेते हैं तो चंचलता में कोई डिसीजन, चंचलता में कोई काम नहीं हो पाएगा इसलिए कह रहे हैं कि अचापलम मन की चंचलता होने से नहीं होगा मन को शांत करना पड़ेगा उसके बाद तेज तेज हमारे बातचीत में आचार आचरण में तेज चाहिए मस्ट महासय को ठाकुर कह रहे हैं मास्टर महाशय को गृहस्थ तो के उद्देश्य से मास्टर महाशय को कह रहेम और सप्तम खंड में विस्तार से वो लेकर रहे हैं ठाकुर कह रहे हैं इन चार गुणों से गुणान्वित हो क्या कर्म क्षेत्र में जब रहोगे तब सिंह सादृश पराक्रमशाली कर्म क्षेत्र में तो नहीं नहीं ठीक है ठीक है यूं करने से नहीं कर्म क्षेत्र में सिंह सादृश्य पराक्रमशाली विद फुल कॉन्फिडेंस फॉर्म डिसीशन टेकिंग फैकल्टी वो आप हम लोगों का राज करना पड़ेगा भक्त साधु समाज में दासानुदास सेवक के रूप में और आत्मीय के समक्ष रसिक राज रसिक शिरोमणि के रूप में तो तेज हम लोग के अंदर एक तेज होना चाहिए ठाकुर के पिताजी जब नाक राते थे उच्चारण करते करते संस्कृत में श्लोक उच्चारण करते करते चंडी पाठ करते करते आते थे गाँव के दो लोग दोनों दो तरफ खड़े हो जाते थे देखते थे जब तक उनका स्नान न हो जाए हल्दी टुकड़ में गांव के और कोई स्नान करने नहीं इसका मतलब वो चिड़चिड़े चीर में जाके थे क्रोधित ऐसी बात नहीं है तेज बाइस वह क्षमा क्षमा जाओ मैंने तुमको क्षमा कर दिया वो नहीं समा मैं दुबला पतला हूं मैं क्या किसी को बलवान को मैं क्या क्षमा करूंगा अर्थात संपूर्ण शक्ति रहने के बावजूद किसी का दोष मैं सुनी अनसुनी कर रहा हूं क्या तो एक बार गलती करेगा दो बार उसको समझा दिया मैंने एक क्षमा तो क्रोध हो गया आसुरी संपद तो क्षमा हो गया दैवी संपद शौचम शुचिता अंतकरण की सुचिता तो पहले हो गई और यह सुचिता हो गई बाह्य सुचिता बाहर से भी व्यवहार में शुचिता आचरण आचार में शुचिता धृति अर्थात धैर्य परसिवियरेंस धीरज सब लोग बोलते हैं है धीरेज नहीं है सॉरी टू से This very faculty, no, speaking of, वेरी फैकल्टी नो यूर स्पीकिंग ऑफ आई एम not having that much of perseverance with me. वही जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है वनडे पांच घंटे तक खाना नहीं नहाना नहीं वही देखता है जो बोलता है कि मुझमें धैर्य धैर्य नहीं है धीरज नहीं है है उसमें क्या नहीं है उचित समय पर उचित रूप से जीवन में उतारने की क्षमता नहीं है हम लोग सब में धीरज है मगर उस धीरज को जीवन में उतारना पड़ेगा अद्रोह द्रोह रहित अर्थात तो मन ही मन किसी के से बदला लेने की भावना ये तो वाश्विक वृत्ति हो गई बदला लेने की भावना दैवी संपदा नहीं है छब्बीसवा है अंतिम है नाति मानिता अपने से पूज्य जो लोग हैं तीन है तीन शब्द है एक है मानिता अति मानिता नाति मानिता मानिता दूसरों को मान देना सम्मान देना झुकना जैसे पहले दिन बोल रहा था प्रणाम करना अति मान्यता ये दिखावा के लिए बार बार गाली दे रहे हैं कलकत्ते में एक बार बुलाया एक सज्जन ने हरि प्रेम रूपानंद जी और सब सुनील महाराज और रवीन महाराज और हम सब लोग गए भक्त के यहाँ तो बंगाली है तो उन्होंने बंगला मछली मछली की थी तो एक एकाध महाराज ने खूब मछली खाई तो दुमन जिले में था हम लोग खाना वाने के बाद वापस चले आ रहे हैं तक महिला हम तो लोग सीढ़ी से उतर रहे थे महिला कहने के दिखले देख ले, ले। कौ तो माच खेलो देखा देखा खिलाया तो खिलाया फिर अपमानित भी कर रहे हैं चर्चा भी कर रहे है रामा मृष्टिया मुँह करके उठ के चले गए हमारे जो मन प्रदेश है अच्छा की न तुमरा लोगे खावो ले क्या किया तला लेन लोग एक जगह है वहां पर तो ये घटना महाराज एक और महाराज महाराज एक नहीं महाराज एक और ले जिन्हें लेना ही पड़ेगा अति मान्यता ये अति वक्ति चोरेर अति मानिता नहीं ये क्या हो गया नाति मानिता अर्थात दूसरों के जो सज्जन है जो गुरुजन है सम्मानीय व्यक्ति है उनको यथार्थ रूप से सम्मान देना उसमें हमारा अहंकार दूरीभूत होगा तो इन 26 गुणों को जो पहले परिचित परिचय होना पड़ेगा जानना पड़ेगा एक लिस्ट लेकर अच्छी तरह से जान लीजिए उसके बाद देखना पड़ेगा कि हमारे जीवन में भी यही हो रहा है की नहीं हो रहा है ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर न होए तो स्वाध्याय स्वस्य अध अध्ययन तो आज यही समाप्त करते हैं ठाकुर श्री राम कृष्ण देव जी से माँ से ये यांत्रिक प्रार्थना कि वो हम सबको शक्ति दे नहीं तो हमें कहाँ है वो शक्ति भक्ति कुछ नहीं है ये शक्ति भक्ति भी उन्हीं का देन है उन्हीं का दान है तो आइए हम सब अपना पात्रता को उपयुक्त करें ताकि उनकी शक्ति को हम लोग पकड़ सके ओम शांति शांति हे हरी ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पण मस्त